विनय पत्रिका श्री बिंदु माधव स्तुति परम फलु परम बड़ाई न सिख रुचि बिंदु माधव छशोर पी न सुंदर बपु श्याम अधिकाई नील कंजारिद तमाल मणि इन तनु ते दुति पाई मृदुल चरण शुभ चिन्ह पद अभूत अभूती अरुण नील पाथोज प्रसव जनु मणिजुत दल समुदायी जात रूप मन जटत मनोहर नूपुर जन सुख दाई जनु हर जनुहर हर विविध रूप धरि रहे पर भवन बनाई कटितट रटति चारु किंक निरव अनुपम बर न जा हेम जल जकित मध्य जनु मधिकर मुकुर सुहाई उर विशाल भृगुरण चारु यति सुचत कोमलताई कंकन चार विभुद भूषण विधि रजनी मन लाई गजमणिमाल बीच भ्रजत कहि जातन पदक निकायी जनऊ्गन मंडल भारिद पर नवग्रह रचि यथायी भुजग भोग भुज दंड कंज आईव चिबका दामिन दुति दस नन देखिल जाई नासा नयन कपोल ललित सुति कुंडल भ्रूमोहि भाई कुंचित कच सिर मुकुट भाल पर तिलक तिलको समुझाई अलप जो करे खिंदु दुमह रहित चंचलताई निर्मल पीत दुकूल अनुपम उपमा समाई बहुमन जित गिर नील शिखर पर कनक बसन रुचिराई दक्ष भाग्य अनुराग सहित इंदिरायधिक ललिताई हेमलता जनु तरु तमालींग नील नीलोच नील निचो लोढ़ई सतसारदासे स स्तुति मिलके तुलसीदास कौन इस शरीर का यही बड़ा भारी फल और इतनी ही महिमा है कि नेत्र तृप्त होकर श्री बिंद की नख से शिख तक शोभा देखे जिनके निर्मल किशोर अर्थात सोलह वर्ष के पुष्ट और सुंदर श्याम शरीर की शोभा असीम है ऐसा जान पड़ता है मानो नील कमल, श्याम मेघ तमाल और नीलमणि ने इन्हीं के शरीर से शोभा प्राप्त की है जिनके कोमल चरणों में सुंदर ब्रज अंकुशादि शुभ चिन्ह है, उंगुलियों और नखों की ऐसी अति अभूतपूर्व उपमा है मानो लाल और नीले कमलों से रत्नयुक्त पत्तों का समूह निकला हो सोने के रत्नजड़ नुपुर मन को मोहने वाले और भक्तों को सुख देने वाले हैं मानो शिव जी के हृदय के अनेक रूप धारण करके भगवान विष्णु सुंदर मंदिर बनाकर वास कर रहे हों कमर में तो तागड़ी का सुंदर शब्द हो रहा है वह अनुपम है उसका वर्णन नहीं हो सकता फिर भी ऐसा कहा जा सकता है मानो सोने के कमल की सुंदर कलियों में भ्रमरों का सुहावना शब्द गुंजार हो रहा हो विशाल वक्षस्थल में भृगुमुनि के चरण का चिन्ह अंकित होकर आपके वक्षस्थल की कोमलता बतला रहा है कंकड़ आदि नाना प्रकार के गहने ऐसे सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने मन लगाकर स्वयं अपने हाथों से बनाए हैं गज मुक्ताओं की माला के बीच में रत्नों की चौकी ऐसी शोभा पा रही है कि उनका वर्णन नहीं हो सकता पर समझाने के लिए कहा जाता है कि मानो नीले मेघ पर तारागणों के मंडल के बीच में नवग्रहों ने बैठने का स्थान बनाया हो भाव यह है कि नीले मेघ के समान भगवान का शरीर है तारागणों का मंडल मुक्ताओं की माला है और उसके बीच में स्थान स्थान पर पिरो हुए रंग बिरंगे रत्न नवग्रहों के बैठने का स्थान है सर्प के शरीर सदृश भुज दंडों में कमल शंख चक्र और गदा शोभित हो रहे हैं ग्रीवा सुंदरता की सीमा है और ठोड़ी तथा होठों सहित मुख की असीम छवि छा रही है दांतों की ओर देखकर हीरे कलियां और बिजली की चमक ल जाती है नासिका नेत्र कपोल सुंदर कानों में कुंडल और भौहें मुझे बहुत प्यारी लगती है सिर पर घुंघराले बाल हैं उन पर मुकुट पहने हैं भाल पर तिलक की बड़ी शोभा हो रही है उसे समझा कर कहता हूँ मानो बिजली की दो छोटी छोटी रेखाएं अपनी चंचलता छोड़कर चंद्रमा के मंडल में निवास कर रहे हैं शरीर पर निर्मल अनुपम पीतम्बर धारण किए हैं जिसकी उपमा हृदय में समाती नहीं फिर भी कल्पना की जाती है मानो अनेक मणियों से युक्त नीले पर्वत के शिखर पर सोने के समान वस्त्र शोभित हो रहा हो दक्षिण भाग में प्रेम सहित लक्ष्मी जी विराजमान है वह ऐसी शोभा पा रही है मानो तमाल वृक्ष के समीप नीला वस्त्र ओढ़े सोने की लता बैठी हो सैकड़ों सरस्वती शेषनाग और वेद सब मिलकर इस शोभा का वर्णन करे तो ही नहीं पार नहीं पा सकते फिर भला यह राग द्वेशादी द्वंद्व में फंसा हुआ मंद बुद्धि तुलसीदास किस प्रकार गाकर इस शोभा का वर्णन कर सकता है मन इतनो या तनु को परम फलु अब अंग सुभग बिंदु माधव छबित सुभाव अब लोक ये कपलु तरुण अरुण अम्भोज चरण मिदु दू, नखदुति हृदय के तुज रे खबर नंकुश मन गज बस कारी कनक जटिल मन नुपुर में खल कटि तट रतती मधुर बानी त्रिवली उदर गंभीर ना भिसर जहू पे विरंज ज्ञानी उर्वन मालप दिक सोभित शोभिति प्रचरन चित कहकर शे श्याम तामर से दाम बरन बबू पीत बसन शोभार से कर कंकन केयूर मनोहर देतिमोद मुद्रिक न्याय गदा कंजर चारु चक्रधर नागसुंड समभुजचारी कंबुग्रीव छिबुक द्विज अधर अरुन उन्नत नशा नवराजीव नयन सतियानन सेवक सुख दि सदहासा रुचिर कपोल श्रवण कुंडल सिरमकुट सुतीलक भ्राल भ्राजय ललित भृगुट सुंदर चितवन निरख मथुभ लीला जय रूप से लगुन खान दक्ष दिश सिंधु सुतारत पद सेवा जाके कृपा कटाक्ष जत शिव विधमुनि मनुज धनुज देवा जब यही अटकए मलि नही न सुख कोटि जन्म भ्रम भटकए हे मन इस शरीर का परम फल केवल इतना ही है कि नक्श से शिख तक सुंदर अंगों वाले श्री विन्दमाधव जी की छवि का पल भर के लिए अपने चंचल स्वभाव को छोड़कर स्थिरता के साथ प्रेम से दर्शन कर जिनके कोमल चरण नए खिले भी लाल कमल के समान है नखों की ज्योति हृदय के अज्ञान रूप अंधकार को हरने वाली है जिन चरणों में वज्र ध्वजा और जव और कमल आदि की सुंदर रेखाएं हैं और अंकुश का चिन्ह मन रूपी हाथी को भस्म करने वाला है पैरों में सोने के रत्न जड़ित नुपुर और कमर में तागड़ी मधुस्वर से बज रही है पेड़ पर तीन रेखाएं पड़ी है ना भी सरोवर के समान गहरी है जहां से ब्रह्मा जी सरीखे ज्ञानी उत्पन्न हुए हैं हृदय पर बनमाला और उसके बीच में मणियो की चौकी अत्यंत शोभामान है भृगु जी के चरण का चिन्ह तो चित्त को खींचे लेता है नीले कमल के फूलों की माला के समान जिनके शरीर का वर्ण है उस पर पीतांबर मानव शोभा की वर्षा ही कर रहा है हाथों में मनोहर कंकण और बाजू बंद है अंगूठी निराला ही आनंद दे रही है हाथी की सुन सदी विशाल चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हैं शंख के समान ग्रीवा सुंदरता की सीमा है सुंदर ठोड़ी दाँत लाल ओठ और नुकीली नाशिका है नवीन कमल के सदृश नेत्र चंद्रमा के समान मुखमंडल और मृदु मुस्कान भक्तों को सुख देने वाली है सुंदर कपोल कानों में कुंडल मस्तक पर मुकुट और भाल पर सुंदर तिलक शोभित हो रहा है सुंदर कटिली भौहें और मनोहर चितवन है और जिनके काले केशों को देखकर कर भारों की पंक्ति भी लज्जित हो रही है रूप शील और गुणों की खाण सिंधु सुता श्री लक्ष्मी जी दक्षिण भाग में विराजित होकर चरण सेवा कर रही हैं जिनकी कृपा दृष्टि शिव ब्रह्मा मुनि मनुष्य दैत्य और देवता भी चाहते हैं तुलसीदास का संसार जनित भय तभी मिट सकता है जब उसकी बुद्धि इस सुंदर छवि में अटक जाए नहीं तो वह दीन बलिन और सुखहीन होकर करोड़ों जन्मों तक व्यर्थ ही भगटकता फिरेगा सब अंग और नक्शिक दोनों पाठ मिलते हैं